लेसन सेवन पेज नंबर सेवेंटी नाइन आइए और खाइए इधर बैठिए उसे ना छुइए आराम कीजिए करना कीजिए लेना लीजिए देना दीजिए पेज नंबर एटी पीना पीजिए तुम मेरे साथ बाजार चलो गाड़ी रोको अंदर आओ पानी मत पियो पानी पियो मत पानी ला राम जल्दी आ ईश्वर दया कर हे भगवान मेरी सहायता कर मत बैठ पेज नंबर एटी वन अगले हफ्ते मैं यह काम करना है स्कूल से घर आते समय दूध खरीदना दिल्ली पहुंचने पर फ़ोन कीजिएगा यह काम कीजिएगा आप परसों मत आइएगा पेज नंबर एटी फाइव अगला आराम ईश्वर और जरा ठंडा दाया ध्यान पार्सल बत्ती भेजना माफ रक्षा रोकना लिफाफा सिगरेट हफ्ता आँख आसमान उठाना खरीदना जल्दी दया देखना परसों फ़ोन बात मत मुड़ना रुकना लाल साथ के साथ हवाई डाक